भारतीय दर्शन योग दर्शन पदार्थ विचार योगशास्त्र का विषय योग शास्त्र में केवल बौद्धिक विषयों का विचार है इनमें वस्तुतः विचार के लिए एकमात्र तत्व है चित्त अर्थात बुद्धि इसी के विविध स्वरूपों का योगशास्त्र में विचार है योग का अर्थ है समाधि इसी को चित्त वृत्ति का निरोध भी कहते हैं यह समाधि चित्त का ही स्वाभाविक एक धर्म है इस चित्त की पांच अवस्थाएं होती हैं जिन्हें चित्त की भूमि कहते हैं पहला क्षिप्त दूसरा मोट तीसरा विक्षिप्त चौथा एकाग्र तथा पांचवा निरुद्ध सांख्य के समान योग में भी ईश्वर को छोड़कर अन्य तत्वों में सत्व रजस तथा तमस कहते हैं सत्व का उद्रेक होने से ही साधक समाधिस्थ होता है रजोगुण और तमोगुण के उद्रेक से चित्त समाधि के योग्य नहीं होता चित्त भूमिया ये हैं पहला रजोगुण के प्रभाव से चित्त बहुत चंचल होकर सांसारिक विषयों में इधर उधर भटका करता है उस अवस्था में उस चित्त को क्षिप्त कहते हैं जैसे दैत्य दानुओं का चित्त अथवा मन के मध से उन्मत्त लोगों का चित्त दूसरा तमोगुण के उद्रेक के चित्त मूढ़ हो जाता है जैसे कोई निद्रा में मग्न हो तो उसके चित्त को मूर्ख कहते हैं राक्षसों के पिशाचों के तथा मादक द्रव्य दिखाकर उनमत्त पुरुषों के चित्त मूर्ख कहे जाते हैं तीसरा सत्व का आधिक्य रहने पर भी रजस के कारण सफलता और असफलता के बीच में कभी इधर और कभी दूसरी तरफ चित्त की वृत्ति भटकती रहती है कहते हैं कि देवताओं का तथा प्रथम कुंभ में स्थित जिज्ञासुओं का चित्त विक्षिप्त होता है सत्व के आधिक्य के कारण राजसिक वृत्ति के रहने पर भी इस भूमि में कभी कभी स्थिरता आ जाती है क्षिप्त अवस्था से यही वैशिष्ट इस भूमि की है इसीलिए इस अवस्था के चित्त को विक्षिप्त कहते हैं चौथा विशुद्ध सत्व के उद्रेक से एक ही विषय में लगे हुए चित्त को एकाग्र कहते हैं जैसे दीर्बाद दीप की शिखा स्थिर होकर एक ही ओर रहती है इधर उधर नहीं जाती पांचवा चित्त की सभी वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर भी उन वृत्तियों के संस्कार मात्र चित्त में रह जाते हैं उन संस्कारों से युक्त चित्त निरुद्ध कहा जाता है इनमें प्रथम तीन भूमियों में यद्यपि कथन चित्त वृत्ति का निरोध है किन्तु ये तीनों भूमिया योग साधन के लिए वस्तुतः उपयुक्त नहीं है प्रत्युत ये योग की उपघातक है अतएव योग के साधनों से ये दूर कर दी गई है अंतिम दोनों भूमियाँ योग के लिए सर्वथा उपयोगी हैं इसलिए ये ही अंतिम दोनों भूमियाँ योग शास्त्र का लक्ष्य है उनमें भी प्रधान रूप से निरुद्ध अवस्था को ही योग कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध चित्त, चित्त त्रिगुणात्मक है तीनों गुणों के उद्रेक क्रमशः समय समय पर चित्त में होते रहते हैं उनके अनुसार चित्त के भी तीन रूप होते हैं प्रख्या प्रवृत्ति तथा स्थिति प्रख्याशील इस अवस्था में सत्य प्रधान चित्त रजस और तमस से संयुक्त रहता है और अणिमा आदि ऐश्वर्य का प्रेमी होता है तमोगुण से युक्त होने पर यही चित्त अधर्म अज्ञान अवैराग्य तथा अनैश्वर्य का प्रेमी होता है मोह के आवरणों से सर्वथा क्षीण केवल रजस के अंश से युक्त होने पर यह चित्त सर्वत्र प्रकाशमान होता है और धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य से युक्त होता है प्रथम अवस्था में चित्त ऐश्वर्य का प्रेमी मात्र होता है किंतु अंतिम अवस्था में वही चित्त ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेता है जब इस चित्त में रजस के मलों का लेस मात्र भी नहीं रहता तब सत्य प्रधान चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और प्रकृति पुरुष की अन्यता ख्याति अर्थात विवेक बुद्धि को प्राप्त करता है पश्चात वह धर्म में एक समाधि में स्थित हो जाता है चित्त जड़ है और पुरुष चेतन है अनादि अविद्या के कारण पुरुष और प्रकृति में परस्पर एक प्रकार का अभेद संबंध हो जाता है इससे बुद्धि की वृत्तियों का पुरुष में आरोप होता है और मैं शांत हूँ दुखी हूँ तथा मूढ़ हूँ इस प्रकार के ज्ञान पुरुष में होते हैं। बुद्धि की विषयकार पुरुष में प्रतिबिंबित होती है।, वही पुरुष की कही जाती है पुरुष का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ता है उससे चित्त भी अपने को चेतन के समान समझने लगता है और चेतन की तरह कार्य करने लगता है यही चित्त की वृत्ति है इसी प्रकार इन दोनों में परस्पर आरोप होता है ये चित्त की वृत्तियां तो अज्ञान के कार्य हैं इनको रोकना आवश्यक है ये वृत्तियां जब धर्म अधर्म तथा वासनाओं की उत्पत्ति का कारण होती हैं तब वे क्लेश देती हैं और क्लिष्ट कही जाती हैं ये जब ख्याति देने वाली होती हैं तब वे अक्लिष्ट कहलाती हैं इन वृत्तियों से संस्कार होते हैं और संस्कार से वृत्तियाँ होती हैं इस प्रकार वृत्ति संस्कार चक्र अहरनेस चलता रहता है निरोध की अवस्था में यह चक्र केवल संस्कार रूप में रह जाता है या अभ्यास के द्वारा संस्कारों का भी हो जाने से अत्यंतिक लय में प्राप्त होकर विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है निरोध समाधि में लय हो जाना ही योगियों की मुक्ति है